समय हंसी खुशी बीत रहा था वीणा के मन से डर बाहर निकल चुका था आशावादी वह थी और अब इसी आशा के साथ वह हर सुबह नए नए सपने संजोती थी कभी कभी मां कृष्णा के स्वभाव से उसका दिल दुखता था जो अपनी ही दुनिया में कोई एक ही आशा को अपने उजागर करती थी कि कब उसके घर पोते की किलकारियां गूंजेगी कब वीणा उसे देव का दूसरा रूप देगी? एक ही बात की रट देखकर वीणा कभी-कभी उकता जाती थी। कहने को जी होता उसका कि कहते उनसे स्पष्ट शब्दों में कि ऐसा करना उसके बस में नहीं। वे अपने बेटे से बात करें, लेकिन संस्कार उसके आड़े आ जाते थे। अपने से बड़ों के आगे जवाब ना देना यही उसने सीखा था ने दिल में छिपी आस को मुस्कुराकर प्रकट करना ना कि उसके प्रति आक्रोश जाहिर करना दूसरे के दोष को प्रकट करना उसे नहीं आता था दूसरे के गुणों को देखने की उसकी आदत थी और शादी हुए नौ महीने बीत गए थे देव से सहवास के वक्त तनाव भरे क्षणों से अब दूर रहना चाहती थी अपनी शारीरिक जरूरत से उसने अपना ध्यान हटा रखा था, देव था कि नित्य कोशिश करता था और ऐसे में वह उसके अंगों को सहलाकर उसे शांत करने की चेष्टा करता और स्वयं भी उन्हीं भावों में शांत हो जाता था। उन दोनों की इन आंतरिक परिस्थितियों की किसी को भी खबर नहीं थी क्योंकि सभी उन्हें सदैव खुश देखते थे और वीना केवल अपनी खुशिय उसने कभी कुछ ना सोचा था रात को देर तक देव पढ़ने में व्यस्त रहता था और ऐसे में वीणा ने भी अपनी आदत बना ली थी कुछ ना कुछ पढ़ने की देर रात जब नींद से स्वयं पलकें बोझिल हो जाती तभी वह सो जाती थी देव कब उसके पहलू में आकर उसे छेड़ने लगता उसे इसका भी आभास कुछ देर बाद ही होता था ऐसी ही दिनचर्या में सुबह सवेरे उठकर वह अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो जाती देव नींद से तभी जागता था जब वह चाय लेकर कमरे में लौटती लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ एकाएक उसे लगा उसे स्वप्न में देव का दिख रहा है देव तड़प रहा है दर्द के कारण लेकिन वह जिसे सपना मान रही थी वह तो वास्तविकता थी जरा सी आंख खुली उसकी तो देखा कमरे की बत्ती जली हुई है और देव बेचैनी से कमरे में टहल रहा है ये क्या देव तो सच में दर्द से बेचैन था वह रह-रहकर अपने हाथ से अपनी कमर के निचले हिस्से को मसल रहा था और अपने दर्द को दबाने की चेष्टा में उसने अपने निचले ओट को अपने दांतों के नीचे दबा रखा था लेकिन दर्द शायद बहुत था उसे कि रह-रहकर उसके मुख से कराह निकल जाती थी उसी कराह ने वीणा की नींद में विघ्न डाला था क्या हुआ मैं घबराई सी उठी और देव के पास चली आई मुझे दर्द हो रहा है पीछे वीणा के हाथों का स्पर्श पाकर वह एकाएक बच्चे की भांति फफकने लगा वीणा घबरा गई आप बैठिए मैं अमित को जगाती हूं वह डॉक्टर को बुला लाएगा वीणा उसे अपने हाथों का सहारा देकर बिस्तर की तरफ लाने को हुई नहीं बैठना नहीं है मुझे ऐसे ही आराम मिल रहा है तब वीणा का सहारा छोड़कर उसने हाथ को पीछे कमर के नीचे टिका लिया और बोला किसी को जगाने की जरूरत नहीं है बस मुझे दर्द की कोई गोली दे दो और थोड़ी तेल मालिश कर दो आराम आ जाएगा देव की स्टडी टेबल की दराज में से वीणा ने उसे एक दर्द की गोली निकाल कर दी और बाथरूम से जाकर तेल की शीशी निकाल लाई तब तक देव उल्टा होकर पलंग पर लेट चुका था वीणा ने अपने कोमल हाथों से उसकी मालिश शुरू कर दी मालिश से देव को आराम आ रहा था उसका कराहना धीरे धीरे रुक गया लेकिन वीणा ने अपने हाथों से उसकी कमर के निचले भाग को मलना जारी रखा ऐसा करते करते कब उसकी पलकें झपकी उसे नहीं पता उसी मुद्रा में देव की कमर को सिराहना बनाकर वह भी सो गई सुबह उसकी आँख देव के हिलने से ही खुली अब दर्द कैसा है उठते ही वीणा ने देव से पूछा अब तो आराम है देव ने भी बिस्तर से उठते हुए कहा लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था आज चलिए अपने डॉक्टर के पास उसकी राय लेना ठीक रहेगा वीणा का सुझाव देव को पसंद आ गया बोला हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं अभी तैयार होकर चलते हैं वह अपने क्लिनिक में दस बजे आ जाता है पहले पहुंच गए तो प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी ठीक है क्या अमित को भी साथ ले जाना है वीणा ने पूछा, हाँ, उसे ले जाना ठीक ही रहेगा, देव ने कहा, लेकिन उससे पूछ लो, उसके काम को कोई नुकसान ना हो। वीणा जानती थी, आमित को कितना भी काम क्यों ना हो, वह देव के साथ कहीं भी जाने को इंकार नहीं करता। देव के साथ उसका भावनात्मक लगाव इतना अधिक था कि कभी-कभी वीणा को लगता था, द यदि किसी पर विश्वास कर सकता है तो वह अमित ही है वीणा से भी अधिक चाहो तो पूछ लो लेकिन यही कहना कि रूटीन चेकअप के लिए जाना है नहीं तो वह व्यर्थ में चिंता करेगा देव यह कहकर नहाने के लिए चला गया वीणा तब अमित को मिलने कमरे से बाहर निकल आई डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक में वह बजे ही पहुंच गए उस समय अभी कोई रोगी नहीं पहुंचा था बाहर उनकी सेक्रेटरी ही बैठी थी देव को वह एकदम से पहचान गई मुस्कुराकर उसने अभिवादन किया और बोली बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका कैसे हैं आप मैं ठीक हूं देव ने मुस्कुराने की चेष्टा की दर्द अब नहीं था बोला डॉक्टर साहब से मिलना जरूरी था इसलिए पहले से समय नहीं ले सका जरूर अभी तो फ्री है मैं अभी पूछकर बताती हूं आप बैठिए उन्हें बैठने को कह उसने अपने साथ रखी अलमारी से देव की फाइल निकाली और भीतर चली गई दो मिनट बाद ही वह आकर बोली आप भीतर जा सकते हैं देव ने तब अमित को बाहर ही बैठने का संकेत किया और वीणा के साथ भीतर चला गया डॉक्टर गुप्ता देव की ही प्रतीक्षा कर रहे थे बड़ी गर्म जोशी से मिले आइए कपूर साहब कैसे हैं आप शादी हो गई बहुत बहुत मुबारक हो शुक्रिया सर आपको तो न्योता भी भेजा था आप आए ही नहीं हां आपका शुभकामना संदेश मुझे मिल गया था तब वीणा का परिचय करवाते हुए देव ने कहा यह है वीणा मेरी पत्नी तब डॉक्टर गुप्ता ने वीणा का अभिवादन किया आप कैसी हैं वीणा जी देव के साथ कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लगता है सब वीणा मुस्कुराकर इतना ही कह पाई तब वे देव को देखते हुए बोले बोलिए कैसे आना हुआ सब ठीक चल रहा है डॉक्टर साहब कोई परेशानी नहीं हां कल रात मुझे कमर से नीचे बहुत दर्द हुआ इतना कभी नहीं हुआ रात भर तड़पता रहा दर्द की गोली खाई और फिर वीणा ने मालिश की तब कुछ आराम मिला देव ने विस्तार से बताया अब भी है क्या दर्द थोड़ी गंभीर मुद्रा में डॉक्टर गुप्ता ने पूछा नहीं अभी तो नहीं है देव ने कहा इतनी सी बात से घबरा गए इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया वह दर्द सहलिया तो इस दर्द की इतनी चिंता क्यों डॉक्टर का पेशा है अपने मरीज को तसल्ली देना यही प्रयत्न किया उन्होंने डर तो लगता ही है डॉक्टर साहब और वीणा भी चाहती थी कि एक बात जरूर दिखाऊं मैं आपको एक वर्ष हो चला है जब मैं आपको मिला था चलो यह तो अच्छी बात है इसी बहाने आप आ गए फिर डॉक्टर गुप्ता वीणा की ओर देखते हुए बोले देखिए मिसिस कपूर घबराने की बात नहीं है यह दर्द तो लगा रहता है कुछ ज्यादा काम कर लिया कभी कहीं ना कहीं कुछ बद परेजी कर ली बस सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है और फिर आपको तो घबराना नहीं चाहिए इतना बोल्ड कदम जो आपने उठाया देव से शादी करने का उसके बाद तो यह छोटा मोटा दर्द तो लगा ही रहता है मीना क्या देव भी चुप हो गया डॉक्टर गुप्ता का आखिरी वाक्य सुनकर वह क्या कहती इस बोल्ड कदम की खबर तो उसे बाद में लगी थी कुछ और न बोल पाई बस मुस्कुरा कर रह गई डॉक्टर गुप्ता ने तब देव से कहा चलिए भीतर आपका मुआइना करते हैं वीणा वही बैठी रह गई और देव डॉक्टर गुप्ता के साथ भीतर चेकअप के लिए चला गया लगभग पांच मिनट लगे उन्हें लौटकर आए तो डॉक्टर गुप्ता ने कहा दर्द की दवा लिख देता हूं जब भी थोड़ी सी तकलीफ महसूस हो खा लेना और तो सब ठीक है यह कहकर उन्होंने देव की फाइल पर अपने नोट्स लिखने शुरू किए एकाएक वह बोले देव ऑपरेशन के बाद तुम्हारा रेडिएशन तो हुआ था ना एम्स या बॉम्बे टाटा तुम गए थे ना देव को आश्चर्य हुआ सुनकर नहीं डॉक्टर ऐसा तो नहीं कहा था आपने आप देखिए फाइल आपके पास है यह फाइल तो ऑपरेशन के बाद की है पहले की सिर्फ चंद बातें हैं इसमें जरूर तुम्हारी डिस्चार्ज स्लिप पर लिखा होगा हमने नहीं डॉक्टर मेरे पास सारा रिकॉर्ड है ऐसा तो कभी नहीं कहा था आपने ऑपरेशन के बाद तो मैं डेढ़ साल तक हर महीने आपके पास आता रहा था देव कुछ चिंतित हो रहा था डॉक्टर गुप्ता शायद इस बहस को नहीं छेड़ना चाहते थे बोले खैर कोई घबराने की बात नहीं है तब नहीं हुआ तो अब करवा लेंगे लेकिन अभी नहीं अभी आप दर्द हो तो दवा खाते रहना यदि यह दर्द बढ़ता ही रहा तो बेहतर होगा एक बार एम्स में अपना चेकअप जरूर करवा लेना। यदि वे लोग जरूरत समझेंगे, तो रेडियो रेडियोथेरेपी कर देंगे। डॉक्टर गुप्ता जैसे चाह रहे थे एकाएक कि अब देव उनके पास ना आए, देव ने तब पूछा, कोई चिंता की बात है क्या डॉक्टर साहब? वीना ने भी इसी आशा से डॉक्टर की ओर देखा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात न लेकिन फिर भी एक बात तो ध्यान में रखनी ही चाहिए कि देव का यह दूसरा जीवन है हमें किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना फिर रेडिएशन की बात क्यों की आपने पूछा वीणा ने वह इसलिए कि अभी कोई परेशानी नहीं हुई तो दोबारा कभी ना हो तब डॉक्टर गुप्ता ने देव से हाथ मिलाने को अपना हाथ आगे बढ़ा दिया ठीक है कपूर साहब विशु बेस्ट ऑफ लक और वीणा की ओर अपने दोनों हाथ जोड़ दिए वे दोनों बाहर आ गए अमित उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ सेक्रेटरी को फीस अदा की उसने पूछा अगली अपॉइंटमेंट है क्या नहीं अभी नहीं देव ने इतना भर कहा रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला दोनों के मन बोझिल थे और अमित उन्हें चुप देख परेशान हो रहा था घर लौटे तो पाया डाक से मां का पत्र आया हुआ था मां की जरूरत महसूस कर रही थी वीणा मां नहीं थी उसके लिखे शब्दों को देखकर ही मन हल्का महसूस करने लगी मां ने लिखा था मेरी प्यारी वीणा मैं हरदम ईश्वर से तुम्हारी व देव जी की मंगल कामना करती रहती हूं ईश्वर तुम्हारा सुहाग बनाए रखे मेरे जीवन में सदा से एक ही आशा रही है कि मेरे बच्चे सदा खुश रहें तुम्हारे विवाहित जीवन में तुम्हें खुश देखकर मुझे सदैव इस बात का संतोष रहता है कि मैंने कुछ अच्छे कर्म ही किए थे कि आज मेरे बच्चे अपने-अपने परिवार के साथ खुश हैं इधर रजनी की शादी की चिंता भी मुझे होने लगी है पहले तो उसकी ससुराल वाले शादी की जल्दी कर रहे थे और अब है कि तुम्हारे डैडी ने पिछले तीन माह में तीन पत्र लिख दिए हैं कोई जवाब नहीं आया लड़के के पिता नहीं हैं तो बड़े भाइयों को जैसे उसकी शादी की चिंता नहीं है कल ही लड़के का लिखा पत्र मिला है उसी के कहने पर मैं और तुम्हारे डैडी नागपुर उसकी मां से मिलने जाना चाह रहे हैं अगले हफ्ते जाने का प्रोग्राम बनाया है देहरादून से हम दिल्ली पहुंच जाएंगे यदि हो सके तो हमारे लिए नागपुर तक की रेलवे की टिकट बुक करवा देना वापसी भी दो दिन बाद की ही होगी टिकट बुक करवाकर हमें सूचित कर देना पड़ोस की थापा आंटी के घर फोन कर देना वापसी में हम 1 2 दिन तुम्हारे पास भी रुक जाएंगे घर में हमारी ओर से सभी को यथा योग्य कहना देव जी को हमारा आशीर्वाद देना अपनी शुब कामनाओं के साथ तुम्हारी मम्मी निर्मला मां का पत्र पढ़कर वीणा का बोझिल मन थोड़ा संयत हो गया वह मां से मिल सकेगी मन को बड़ी सांत्वना मिली अमित को बुलाकर उसने अपने माता-पिता के आने जाने का प्रोग्राम बता दिया सब सुनकर अमित की आंखें भी चमक उठी झट से वह स्टेशन की ओर चला गया टिकटें बुक करवाने शाम को घर लौट कर अमित ने वीणा भाभी को नागपुर आने जाने की टिकटें थमा दी वीणा खुश हो गई अमित से बोली तुम्हें मेरे कारण कितना कष्ट उठाना पड़ता है अपनी प्रशंसा सुनकर अमित बोला आप ऐसे क्यों कह रही हैं मुझसे मैं कोई पराया हूं आपका अरे नहीं ऐसी बात नहीं है तुम तो मेरे अपने हो मुझे तुम में प्रेम की ही छवि दिखती है पहले प्रेम मेरे हर काम में सहयोग देता था अब तुम मुझे मिल गए हो मैं तो यही समझती हूं वीणा भावुक हो चली थी मुझे सदा आप प्रेम जैसा ही पाएंगी देव का छोटा भाई आपका भाई बनकर रहूं मुझे इससे बड़ी खुशी क्या मिलेगी वीणा ने तब स्नेह से अमित के सिर पर हाथ रख दिया और अमित भी भावुक हो उठा वीणा को लगा कोई है यहां भी जिससे वह अपनी आंतरिक भावनाएं बांट सकती है मम्मी डैडी आएंगे तुम उन्हें लेकर आ जाना स्टेशन पर भी तुम ही उन्हें छोड़कर आना वापसी में वे हमारे पास दो दिन रहेंगे तुम्हें ही उनका ध्यान रखना होगा तब वीणा ने कहा उससे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है यह मेरा कर्तव्य है मैं सब ध्यान रखूंगा अमित ने उसे आश्वस्त किया वीणा को अब अपने माता पिता से मिलने की प्रतीक्षा थी